श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा तो इस्लाम धर्म साधना उक्त कुछ पहला वृद्ध घसियारा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का विशाल बगीचा वर्षा के समय त्रीणाच्छादित रहने के कारण मालियों के लिए साग सब्जी आदि बोने में बहुत अड़चन होती थी इसलिए उस समय घसीयारों को घास काट ले जाने की अनुमति दे दी जाती थी एक दिन एक वृद्ध घसीयारे को बिना मूल्य घास लेने का आदेश मिलने पर वह दिन भर सानंद उस कार्य में नियुक्त रहने के पश्चात सायंकाल गठा बांधकर बेचने के लिए बाजार जाने को तैयार हो रहा था श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि लोभ के वशीभूत होकर उसने इतनी घास काट ली है कि उस बोझ को ले जाना वृद्ध के लिए कभी संभव न था किंतु गरीब घसियारे का उधर कोई ध्यान न था उस बड़े बोझ को सिर पर रखने के लिए वह बारंबार नाना प्रकार से प्रयास कर रहा था पर बोझ को उठा नहीं पा रहा था यह देखकर श्री राम कृष्णदेव भावाविष्ट हो गए और सोचने लगे कि भीतर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा के विद्यमान रहते हुए भी बाहर ऐसी निर्बुद्धिता इतना अज्ञान हे राम तुम्हारी यह क्या भी चित्रलीला है और इस प्रकार कहते हुए वे समाधिस्थ हो गए दूसरा घायल पतिंगा इसी प्रकार एक दिन श्री कृष्ण देव ने देखा कि एक पतिंगा उड़ता हुआ चला आ रहा है और उसके मर्द्वार में एक लंबी सीख बिंधी हुई है किसी दुष्ट बालक ने ऐसा किया है ऐसा सोचकर पहले उन्हें दुख हुआ किंतु दूसरे ही क्षण भावाविष्ट होकर हे राम तुमने स्वयं ही अपनी यह दुर्दशा की है यह कहते हुए खिलखिला कर वे इस प्रकार हंसने लगे कि चारों ओर हंसी गूंज उठी तीसरा पद दलित नवीन दुर्वा काली मंदिर के बगीचे का कोई स्थान नवीन दुर्वा से समाक्षन्न होकर किसी समय परम रमणीय हो गया था श्री रामकृष्ण देव उसे देखते हुए भावावेश से ऐसे तन्मय हो गए कि वे उस स्थान को सर्वथा अपने अंग जैसा अनुभव करने लगे उस समय सहसा एक व्यक्ति उसके ऊपर होकर अन्यत्र जाने लगा इससे असह्य वेदना अनुभव कर वे एकदम व्याकुल हो उठे उस घटना का उल्लेख कर उन्होंने हमसे कहा था छाती पर पैर रखकर किसी के चले जाने से जैसा कष्ट अनुभव होता है मुझे भी उस समय ठीक उसी प्रकार का कष्ट हुआ था इस प्रकार की भावावस्था बहुत ही वेदनादायक है छः घंटे तक मुझमें वह स्थायी हुई थी उससे मैं घबरा उठा था चौथा नाव पर दो मल्लाहों के आपसी झगड़े में श्री रामकृष्ण देव को अपने शरीर पर चोट का अनुभव काली मंदिर के चांदनी समन्वित विशाल घाट पर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव एक दिन गंगा जी का दर्शन कर रहे थे उस समय घाट पर दो नावें लगी हुई थी तथा मल्लाह लोग किसी विषय को लेकर आपस में झगड़ रहे थे झगड़ा क्रमशः बढ़ गया तथा सबल व्यक्ति ने दुर्बल की पीठ पर बहुत जोर से तमाचा जड़ दिया इससे श्री रामकृष्ण देव चीख कर रो उठे उनका वह व्याकुल क्रंदन काली मंदिर में हृदय के कानों में सहसा प्रविष्ट होने के कारण शीघ्र ही वहाँ आकर उसने देखा कि उनकी पीठ आरक्त हो उठी है तथा सूज गई है क्रोध से अधीर होकर हृदयराम बारम्बार कहने लगा मामा जी मुझे बता दो कि तुमको किसने मारा है मैं उसका सिर काट लूं। तदनंतर श्री रामकृष्ण देव के कुछ शांत होने पर जब उसने यह सुना कि मल्लाहों के झगड़े के फलस्वरूप उनकी पीठ पर चोट का वेदना प्रद निशान अंकित हुआ है तब तो वह स्तंभित होकर सोचने लगा कि क्या यह भी कभी संभव हो सकता है इस घटना को श्री गिरीश चंद्र घोष ने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनकर हमें बताया था श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार की अनेक घटनाओं के उल्लेख किए जा सकते हैं